भक्ति सिंधु प्रथम विभाग पूर्वी विभाग द्वितीय साधना भक्ति उसके अंतर्गत वैदि भक्ति में है हम साधन भक्ति के दो भाग वैदि भक्ति रागानुग भक्ति वैधि भक्ति में हम हैं और वैधि भक्ति के अलग अलग लाखों अंग उसमें से चौंसठ मुख्य अंग के ऊपर रूप गोस्वामी विवेचन कर रहे हैं तो चौसठ अंग बता दिए और उसके बाद अभी एक एक करके सभी अंगों की व्याख्या कर रहे हैं हमने 11 अंग तक ले लिया है अंतिम अंग हमने जो लिया वो था अभक्त का संघ अभक्त के संगों को त्याग करना वहां से हम आगे बढ़ेंगे अभी उसके पहले हम एक बार बोल जाएंगे। अनुवाद कृपा अभय भक्ति अभयचरारिंद स्वामी शिल के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम अज्ञानी ज्ञान जनशलाक चक्षुन्मील तस्म श्रीगुरव श्री, श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक वंदेहमं श्री श्री श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैषवांश्रह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत परीजन सहित कृष्णचैतन्यदेवं चैतन्यम श्रीराधापादान सह गण लिता श्रीशाखाता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनंदी हल्वैट गाघर श्रीवासा गौरभक्तृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे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 लेकिन ये तो यही है और कुछ यही हमारे पास। चार गुरु के निर्देशानुसार महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना पांच कृष्ण भावना मृत में अग्रसर होने के लिए गुरु से जिज्ञासा करना छे भगवान कृष्ण की तुष्टि के लिए किसी भी भौतिक वस्तु का परित्याग करने के लिए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 किसी जीव को व्यर्थ कष्ट न पहुंचाना 19 भगवान का नाम कीर्तन करना या मंदिर में अर्थ के पूजन नाम की नाम कीर्तन करने में या मंदिर के अर्थ में के पूजन करने में विविध अपराधों से बचना 20 भगवान कृष्ण या उनके भक्तों की निंदा को भी सहन को कभी भी सहन न करना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 भक्त को चाहिए कि प्रतिदिन कम से कम एक बार या दो बार प्रातः एवं सायकाल विष्णु मंदिर में जाएं। 29 मंदिर की कम से कम तीन परिक्रमाएं करना 30 मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा विधान पूर्वक करना 31 अर्चा विग्रह की सेवन स्वयं सेवा करना 32 गायन करना 33 संकीर्तन करना 34 कीर्तन जप करना पैतीस प्रार्थना करना छत्तीस प्रसिद्ध स्तुतियों को पाठ करना महाप्रसाद को ग्रहण करना अड़तीस चरणामृत का पान करना उनतालीस अर्च अर्चविग्रह पर अर्पित धूप तथा पुष्पों को सूंघना चालीस अर्च विग्रह के चरण कमलों का स्पर्श करना इकतालीस अर्चा विग्रह का अर्चा विग्रह का भक्ति पूर्वक दर्शन करना 42. समय समय पर आरती करना, भागवत, तैतालीस गीता तथा अन्य ऐसे ग्रंथों से भगवान तथा उनकी लीलाओं के विषय में श्रवण करना चौवालिस अर्चा विग्रह के अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करना पैतालीस अर्चा विग्रह का स्मरण करना छियालीस अर्चा विग्रह का ध्यान ध्यान करना, करना, करना, स्वच्छता से कुछ सेवा करना। 48, भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में उन्तीस अपनी हर वस्तु भगवान को अर्पित करना तीस अपनी मनपसंद वस्तु यथा भोजन या वस्त्र भेंट करना इकतीस कृष्ण के लिए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 सत्तावन अपने साधनों के अनुसार अपनी भक्ति की व्यवस्था करना अठावन कार्तिक मास में विशेष सेवा का प्रबंध करना जन्माष्टमी पर विशेष सेवा आयोजन करना साठ अर्चा विग्रह के लिए जो कुछ भी किया जा अर्चा विग्रह के लिए जो भी करे वो सावधानी से तथा तो भक्ति पूर्वक करना इकसठ भक्तों के बीच में ही भा, भागवत पढ़ने का आनंद उठाना पहाड़ी लोगों के बीच में नहीं बासठ अधिक बड़े चढ़े भक्तों की संगति करना तिरसठ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चौसठ मथुरा मंडल में वास करना तो ये चौसठ अंग हैं, जिनमें से पांच मुख्य हैं: साधु संग, कृष्ण नाम भागवत श्रवण मथुरावास श्रद्धा श्रीमूर्ति सेवन तो अभी आगे चलते हैं अभी तीन अंग एक साथ ले रहे हैं रूप गोस्वामी शिष्यादि अनुबंधित बंधित्वादि त्रय यथा सप्तमे सप्तम तेरव अध्याय में भगवान ये कहते हैं आठवें श्लोक में नारद मुनि कहते हैं न शिष्यापयुंजीत नारंभा कहते हैं यहाँ पे अन्य आदेश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अपने शिष्य अनेक शिष्य हों, किंतु ऐसा कुछ न किया जाए कि यदि उनमें से कोई शिष्य उसके लिए कोई कार्य कर दे तो वह उस शिष्य का अनुग्रहित हो इसी तरह मनुष्य न तो नए नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखाए न ही तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने में मनुष्य केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली व्यवहारतः यदि कोई भगवद गीता श्रीमद भागवत चैतन्य महाप्रु के उपदेश और भक्तिरसात सिंधु को ध्यानपूर्वक पढ़ता है तो उसे कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने की झंझट उठाने की आवश्यकता नहीं है श्रीमद भागवत सात तेरा आठ में नारद मुनि महाराज युधिष्ट से समाज के आश्रमों के कार्य के विषय में चर्चा चलाते हुए सन्यासियों के नियमों का विशेष उल्लेख करते हैं सन्यास आश्रम स्वीकार करने वाले को अयोग्य शिष्य बनाने की अनुमति नहीं दी जाती सन्यासी को चाहिए कि सर्वप्रथम वह यह जांच करे कि इच्छुक शिष्य कृष्ण भावनामृत को सच्चे दिल से अपना रहा है अथवा नहीं यदि नहीं तो उसे शिष्य नहीं बनाना बनाया जाना चाहिए किन्तु चैतन्य महाप्रभु अहेतु के रूप से इतने कृपालु थे कि उन्होंने समस्त प्रामाणिक गुरुओं को सलाह दी कि वे कृष्ण भावनामृत के विषय में सर्वत्र प्रवचन करें अतः चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सारे सन्यासी भी कृष्ण भावनामृत पर सर्वत्र प्रवचन कर सकते हैं और यदि कोई सचमुच शिष्य बनने के लिए उद्यत है तो सन्यासी उसे अपना शिष्य बना सकते हैं एक बात तो है एक बात तो यह है कि शिष्यों की संख्या बढ़ाए बिना कृष्ण भवन अमृत संप्रदाय का प्रसार नहीं हो सकता अतएव कभी खतरा होते हुए भी चैतन्य तो महाप्रभु की परंपरा का सन्यासी ऐसे भी व्यक्ति को शिष्य बना सकता है जो पूरी तरह शिष्य होने के योग्य ना हो ऐसा शिष्य प्रामाणिक गुरु की कृपा से बाद में धीरे धीरे उन्नति कर लेता है किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा मिथ्या सम्मान की सम्मान की दृष्टि से शिष्यों की संख्या बढ़ाता है तो वह कृष्ण भवन अमृत के पद से निश्चय गुरु को अपनी विद्वत्ता प्रकट करने या जगह जगह जाकर व्याख्यान देने की लोकप्रियता प्राप्त करने की दृष्टि से अनेक अनेक पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है उसे ऐसी बातों से बचना चाहिए यह भी कहा गया है कि सन्यासी को मंदिर बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए हम चैतल्य महाप्रभु की परंपरा वाले अनेक आचार्यों के जीवनों से यह देख सकते हैं कि वे मंदिरों के बनवाने में अधिक नहीं दिखाते थे, किंतु यदि कोई आकर कुछ सेवा करना चाहेगा तो वही संकोची आचार्य ऐसे सेवकों को बहुमूल्य मंदिर बनवाने के लिए प्रोत्साहन देते उदाहरणार्थ सम्राट अकबर के सेनापति महाराज मान के लिए मानसिंह ने श्री रूप गोस्वामी की सेवा करनी चाहिए तो उन्होंने उसे गोविंद जी के लिए काफी लागत वाला विशाल मंदिर बनवाने की आज्ञा दे दी इस तरह गुरु को चाहिए कि वह मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले किंतु तो यदि किसी के पास धन है और वह इस धन को कृष्ण की सेवा में खर्च करना चाहता है तो रूप गोस्वामी जैसे आचार्य को चाहिए भक्त के धन का सदुपयोग भगवान की सेवा हेतु एक सुंदर मूल्यवान मंदिर बनवाने में करें। दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि अयोग्य गुरु धनिक पुरुष के पास पहुंचकर मंदिर बनवाने के लिए धन मांगते हैं यदि ऐसा धन अयोग्य गुरु द्वारा अपने आराम में आराम से रहने के लिए मूल्यवान मंदिरों के बनवाने में लगा दिया जाता है किंतु उपदेश का कोई कार्य नहीं चलाया जाता तो यह स्वीकार्य नहीं है दूसरे शब्दों में गुरु को तथा उत्साह नहीं दिखाना उसका होना चाहिए इस संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने संस्तुति की है कि गुरु को चाहिए कि वे पुस्तके प्रकाशित करें यदि किसी के पास धन है तो उसे चाहिए कि उस धन को कीमती मंदिर बनवाने के बजाय कृष्ण भवन आंदोलन के प्रसार हेतु विभिन्न भाषाओं में प्रामाणिक पुस्तकें प्रकाशित करने में लगाए ये तीन पॉइंट ऐसा है यहाँ पे ज्यादा शिष्य नहीं करना बहुत मंदिर नहीं बनाना और ज्यादा पुस्तक नहीं पढ़ना शास्त्र नहीं पढ़ना जान बहु, बहु मंदिर और बहु बहुशिष्य तीनों चीज एक साथ चैतन्य अमृत मध्य लीला में भी रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु उसके साथ प्रेम विश्व प्रोपात इसी प्रकार से लिखते हैं प्रचार के लिए बहुत शिष्य बनाना आवश्यक है बहुत मंदिर बनाना आवश्यक है और बहुत शास्त्र पढ़ना भी आवश्यक है लेकिन तीनों के विषय में मना किया जाता है यहाँ पे ये बहुत मत करो इसके पीछे कारण है तीनों में छिपी प्रतिष्ठा की इच्छा प्रतिष्ठा की आशा बहुत शिष्य हैं तो भी प्रतिष्ठा आती है बहुत मंदिर बनाने से भी प्रतिष्ठा आती है और बहुत शास्त्र पढ़ने से भी प्रतिष्ठा आती है और उन तीनों के अपने अपने नुकसान भी हैं। जैसे यदि बहुत शिष्य बनाते हैं तो दीक्षा देने पर शिष्य के पाप कर्म गुरु ले लेता है पूर्व परिजित पाप सब ले लेता है और आगे जो भी पाप करेगा शिष्य वो भी गुरु को भुगतना पड़ेगा इसलिए जितने ज्यादा शिष्य उतने ज्यादा पाप और जितने ज्यादा पाप उतना उतनी संभावना है कि हमारा पतन हो जाएगा यदि हम इन पापों को पचा पाते हैं हम यदि उस स्तर पे हैं, तो समस्या नहीं होती है अन्यथा भक्ति से पतन हो जाता है क्योंकि शिष्य के अर्जित पाप गुरु सहन करता है इसलिए शिल प्रभुपाद जैसे जो गुरु हैं, तो पांच हजार दस हजार शिष्य भी बनाते हैं तो उनको कोई समस्या नहीं होती लेकिन हम यदि कुछ शिष्य बना लेंगे तो हो सकता है हमारा पूरा पतन हो जाए तो इस इस हेतु से यहाँ पे ये चेतावनी दी गई है बहुत शिष्य के विषय में और कारण है बहुत शिष्य नहीं बनाने की चेतावनी देने के लिए कि सामान्य रूप से दो प्रकार के विचार से बहुत शिष्य बनाने के लिए लोग मतलब गुरुगण आगे बढ़ते हैं एक तो है लाभ पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा से जो तुरंत पतन का कारण बनती है और दूसरा है कि संप्रदाय को विस्तृत करने की इच्छा से इस विषय में इसके तात्पर्य में ही जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्री ठाकुर लिखते हैं जो बहुत शिष्य की जहाँ पे बात आती है वहां पे वे लिखते हैं कि संप्रदाय को विस्तृत करने हेतु यदि हम अयोग्य शिष्य बनाने लगते हैं, तो संप्रदाय का पतन हो जाता है संप्रदाय समाप्त हो जाता है तो संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए हम किसी भी को शिष्य बनाना शुरू करते हैं तो उसके ऊपर संप्रदाय का लग जाता है। और फिर लोग को ले डूबते हैं क्योंकि है तो ली नहीं है संप्रदाय की तो इसलिए ले डूबते हैं रूप गोस् रूप गोस्वामी के श्लोक के ऊपर जीव गोस्वामी चेतावनी देते हैं संप्रदाय को बहुत विस्तृत करने के लिए अयोग्य शिष्य मत बना लो क्योंकि अयोग्य शिक्षक शिष्य बनाने पर संप्रदाय समाप्त तो हो जाएगा ध्वस्त हो जाएगा इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए और दूसरा प्रतिष्ठा की इच्छा से तो गुरु बनाने के लिए प्रोत्साहित हो ही सकते हैं कि इस गुरु के इतने आगरा मेरे तो अभी 2000 ही है। उसके तो तो शिष्य है और इसके देखो हजार हो गए तो ऐसी कॉम्पिटिशन करके शिष्य बनाने के लिए बढ़ाने के लिए विचार कर सकते हैं और यह विचार में फिर मुख्य ध्यान आंकड़े पे रहता है और जो शिष्य की योग्यता है वो साइड में रह जाती है और दूसरी बात है शिष्य की योग्यता एक तो दीक्षा देने से पहले और दीक्षा देने के बाद शिष्य की शिष्य का प्रशिक्षण ये दोनों वस्तु ध्यान में नहीं रहती है ज्यादा शिष्य बनाने की होड़ में इसलिए ज्यादा शिष्य बनाने के लिए मना करते हैं कि इतने शिष्य बनाओ जिसको आप प्रशिक्षण दे पाओ और अयोग्य शिष्य को स्वीकार ना करो शिल प्रभुपाल यहां पर लिखते हैं कि कभी कभी अयोग्य शिष्य को भी स्वीकार करना पड़ता है ऐसा हो सकता है किंतु तो फिर उसको योग्य बनाना पड़ेगा ऐसा नहीं कि उसको अयोग्य रख करके आप और आगे बढ़ दें नहीं तो ऐसा होता है भक्ति में जब आते हैं तो गुरु है उसके पांच छह लीडर शिष्य हैं वो लोग प्रचार कर रहे हैं और प्रचार करते करते करते लोग जो नहीं आते हैं तो उसका प्रशिक्षण शुरू करते हैं और बस कुछ भी करके सोलह माला चेकिंग तक आ जाए और चार नियम का सेटिस्फेक्ट्री पालन कर पाए बस तो इतना पहुंचने पर ओके अभी दीक्षा दिला दो दीक्षा दिलाने के बाद अभी हो गया अभी और कुछ आगे की चिंता नहीं अभी दूसरे को टारगेट करो अभी और आएंगे तो सब आते हैं चलो सबको इधर तक लेकर के आए दीक्षा के स्तर तक लेकर आए उसके बाद छोड़ दिया फिर वो अपने आप आगे बढ़ेंगे जितना बढ़ सकते हो ना बस कुछ प्रशिक्षण की विधि नहीं और गुरु भी इसी देखते कितना आंकड़ा बढ़ा इस बार तो इस साल तो डेढ़ लोग आए डबल इट नेक्स्ट ईयर दूसरे साल डबल करो तीसरे साल और डबल करो डबल करने करने में प्रशिक्षण तो नहीं देते हैं उनके उनके विचार में क्या रहता है कि बस दीक्षा मिल गई तो मुक्ति हो गई बस बात खत्म यहां तक पहुंचना है इससे आगे जाने का कोई प्लानिंग नहीं तो सबको नवोदय स्तर पे रखते हैं नंबर बढ़ाने के लिए तो निश्चित रूप से ये गलत है और इसकी इसकी मनाही की, की जा रही है यहाँ पे इसलिए बहुत शिष्य न करीबे बहुत मंदिर भी बंधवाने को मना कर रहे हैं क्योंकि बहुत मंदिर बांधने में बहुत शक्ति उधर ही जाती है और प्रजा रुक जाता है दूसरा प्रतिष्ठा बहुत आती है मंदिर बांधने में प्रतिष्ठा आती है उससे भी अः प्रचार रुक जाता है क्योंकि प्रतिष्ठा आने पर हम उसी प्रकार की बात करेंगे जिससे हमारी प्रतिष्ठा चली नहीं जाए नहीं तो लोग क्योंकि मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा लोग देंगे तब मंदिर बनेगा यदि हम उल्टा सीधा बोलेंगे मतलब सीधा बोलेंगे जो लोगों को उल्टा लगेगा तो मंदिर नहीं बन पाएगा इसलिए सीधा मत बोलो जो लोगों को उल्टा लगे उल्टा बोलो जो लोगों को सीधा लगे उसके कारण भी वास्तविक प्रचार रुक जाता है मंदिर बनने से प्रचार होता है क्योंकि तो लोग ज्यादा आते हैं इसलिए प्रचार के लिए मंदिर बनाना आवश्यक है और जो लोग आते हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए भी मंदिर आवश्यक है कि सब लोग संकीर्तन में ही नहीं लगा सकते तो पूरा चौबीस घंटा तो मंदिर जब बनता है तो बहुत सारी सेवाएं होती है उसमें तो सब लोगों को लगा पाती हैं, लोगों के सब इंद्रियों को लगा पाती है इसलिए मंदिर आवश्यक है प्रचार के लिए किंतु पे चेतावनी ये है कि केवल मंदिर के पीछे मत भागो अन्यथा प्रचार रुक जाएगा और तो तीसरा है बहुशास्त्र नहीं पढ़ो और व्याख्या नहीं करो तो बहुत शास्त्र पढ़ने से उसका पहले आवश्यकता है शास्त्र अलग अलग प्रकार के शास्त्र पढ़ करके प्रचार में बहुत लाभ होता है खासकर जब वर्णश्रम स्थापित करना है तो उसमें भी बहुत आवश्यकता है शास्त्र पढ़ने की तो इसलिए बहुत, शा, बहुत शास्त्र पढ़ने से लाभ तो है इसलिए लोग इसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं भक्त तो जो प्रचारक है वो लोग आकर्षित भी होते हैं लेकिन दूसरे कारण से भी आकर्षित होते हैं तो दूसरे कौन कौन से कारण हैं कि जिसके लिए भक्त आकर्षित होते हैं बहुत शास्त्र पढ़ने के लिए तो एक कारण है कि लोग वाहवाही करेंगे प्रतिष्ठा की इच्छा की ये तो पंडित है ये तो चतुर्वेदी है इसको तो वेद भी आते हैं पुराण भी आता है केवल भक्ति के ग्रंथ ही नहीं इसने अठारह पुराण याद कर लिए हैं को उपनिषद का ज्ञान है वेदांत सूत्र का ज्ञान है मीमांसा आता है ष दर्शन आते हैं इस प्रकार से लोगों को अच्छा लगेगा और प्रतिष्ठित होंगे भक्तों के समाज में क्योंकि भगवत गीता भागवत चेतन चेता में तो सब पढ़ते हैं हम कुछ विशेष करना है तो ये एक अन्य कारण है भक्त आकर्षित होते हैं कभी शास्त्र पढ़ने के लिए प्रभुपात की पुस्तकें पढ़ने के लिए इतना आकर्षित नहीं होते हैं क्योंकि वो तो सब पढ़ते हैं तो प्रभुपात को एक ही बात क्या करते हैं और सब पढ़ते हैं वो इसलिए उसमें मैंने नया क्या किया प्रभुपात की पुस्तकें अब नहीं पढ़ते हैं या उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं और दूसरे सब पुस्तकें पढ़ने के लिए आकर्षित होते हैं तो ये प्रतिष्ठा की आशा से शास्त्र पढ़ने का एक कारण है इसमें कई बार भक्तों को कहते हैं कि प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने से पहले पहले सब प्रभुपाद की पुस्तक एक बार पढ़ी होनी चाहिए उसी के बाद दूसरी पुस्तक के तो पास जाओ तो ऐसे प्रतिष्ठा की आशा वाले लोग पढ़ डालते हैं एक बार प्रभुपाद की पुस्तकें इसी ध्यय से कि अभी एक बार पढ़ लूंगा फिर तो दूसरी पुस्तकें पढ़ पाऊंगा वो उसको टारगेट बना करके करते हैं ये तो करना पड़ेगा क्योंकि अभी दूसरी पुस्तकें सब शास्त्र पढ़ने हैं इसलिए तो वो उसका फल है प्रतिष्ठा की आशा से वो प्रभुपा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वो दूसरी पुस्तके तब पढ़ने को मिलेगी दूसरा कारण है इस तरफ बहुत सारे शास्त्र को पढ़ने के प्रति आकर्षित होने का वो है कि प्रभुपाद की पुस्तकों में एक ही वस्तु दी जाती है यहाँ कई बार पढ़े हैं तो वही चीज होती है हम दूसरी पुस्तक के दूसरे शास्त्र पढ़ के और ज्यादा वस्तुएं प्राप्त करेंगे और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे इसमें एक लिमिटेड जगह तक है लेकिन और ज्यादा अच्छा हमको दूसरी जगह में मिलेगा और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ये विचार जो है वो एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करके करके श्रवण कर करके बोर हो जाना है तो इसलिए वो बोरियत को दूर करने के लिए कुछ नया नया ज्ञान प्राप्त करना नया नया सुनना इससे जो मजा आता है उस मजा को प्राप्त करने के लिए भी लोग अलग अलग शास्त्रों को अलग अलग पुस्तकों को पढ़ने के लिए आकर्षित होते हैं ये दूसरा कारण है आकर्षित होने का ऐसे लोग आप पाएंगे श्रवण पुस्तक मतलब श्रवण ही है तो श्रवण में भी वो लोग चयन करेंगे किस व्यक्ति किस वैष्णव की कक्षाएं सुननी है उसमें मजा आता है वो सुनने आ रहा है आज तो ये कक्षा दे रहे इसमें तो मजा नहीं आ रहा इसको छोड़ आज सो जाते हैं आज नहीं जाते हैं कक्षा में तो इस तरह से अपनी चॉइस करना क्योंकि श्रवण के पीछे जो उद्देश्य है वो कुछ नया प्राप्त करना या मजा करना है उससे कुछ ऐसे मजा आना चाहिए और उसको नाम देते हैं कि हमको बहुत उत्साह मिला क्योंकि उत्साह क्यों मिलता है कुछ नया मिलता है तो उत्साह मिलता है बस भक्ति के कारण उत्साह नहीं मिलता है तो इसलिए ऐसे व्यक्ति का श्रवण भी उसी प्रकार से है ये बहुत पुस्तक पढ़ने के पीछे ये जो विचार है कुछ नया मिलेगा इसलिए शास्त्र पढ़ रहे नया प्राप्त करके अच्छा रहेगा क्यों नया प्राप्त करना है बस उत्साह मिलता है भक्ति में मजा आता है पुराना तो वही बोरिंग हो गया वो तो कितनी बार पढ़ लिया ठीक है तो ये भी एक कारण होता है कि लोग बहुत शास्त्र पढ़ने के प्रति आकर्षित होते हैं इस इस कारण से भी बहुत शास्त्र पढ़ने के प्रति आकर्षित होते हैं तो वो व्यक्ति बहु, बहु वाक्य चित्त भ्रम हो शादा सार न हो निश्चय इस प्रकार इस चंगुल में फंसता है कि बहुत शास्त्र पढ़ने पर बहुत व्याख्या सुनने पर चित्त भ्रम हो जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या सही है क्या गलत है इस विषय में निश्चय नहीं कर पाता कंफ्यूज हो जाता है इसलिए भक्ति के सिद्धांत उनके ढीले हो जाते हैं इस कारण से वो भक्ति से चुत होता है पतित होता है पहला वाला जो था प्रतिष्ठा के कारण पतित होता है दूसरा वाला है वो सब भक्ति सिद्धांत में गड़बड़ हो गई उसके कारण पतित हो जाता है और तीसरा कारण जो हमने पहले लिया बहुत शास्त्र पढ़ने के पीछे वो है क्यों प्रचार में मदद करता है या मिशन में मदद कर रहा है वो हेतु से जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उसी हेतु है से तो उनको इतनी समस्या नहीं होती है उनको वो सही से समझ पाते हैं हर एक चीज को और वो वास्तव में उसको उपयोग कर पाते हैं शिला प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं वहां पर चैतन्य में इस श्लोक के तात्पर्य में मध्य लीला के आई थिंक बारहवा है तो वहां पर शिल कहते हैं कि ये चार पुस्तकें पर्याप्त है श्रीमदभागवतम भगवत गीता चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु किसी भी व्यक्ति को भक्त को प्रचार करने हेतु और भगवत धाम जाने हेतु ये चार पुस्तकें पर्याप्त हैं इन चारों के अलावा और कोई अध्ययन करने की जरूरत नहीं है इसलिए सामान्य रूप से किसी भी भक्त तो इन चार पुस्तकों के अलावा कुछ भी अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है अर्थात ये चार मुख्य पुस्तकें हैं इसको बार बार और अच्छी तरह से पठन करना चाहिए अध्ययन करना चाहिए इसका के अंतिम अनुच्छेद में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि यदि पैसे आते हैं तो मंदिर बनवाने की जगह पुस्तक छपाने में लगे ये इनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरसूरी गोस्वामी प्रभुपाद ने बताया था इनको तो ये दिखाता है पुस्तकों का महत्व कि पुस्तकें मंदिर से ज्यादा महत्व महत्वपूर्ण है क्योंकि पुस्तके सब व्यक्ति का जीवन बदल देती मंदिर में तो लोग आते हैं बड़ा बहुत कुछ धन देंगे कुछ सेवा करेंगे लेकिन उससे जीवन परिवर्तित नहीं हो जाता है जीवन परिवर्तित संबंध ज्ञान से होता है जो पुस्तकों के माध्यम से मिलता है इसलिए इसको में भी जो हम मंदिर बना रहे हैं वो मुख्य रूप से दो कारण है उसको एक तो है मंदिर बना बनाएंगे तो लोग आएंगे क्योंकि लोग मंदिर में आते हैं ऐसे ही किसी जगह पर कोई घर में नहीं आ जाते घर में यदि सेंटर चले तो उसमें बहुत कोई नहीं आएंगे मंदिर बनाएंगे तो लोग आना शुरू करते हैं बहुत लोग आना शुरू करते हैं तो इस तरह से मंदिर एक आकर्षण का केंद्र बनता है कि लोग उधर आए और आए तब हम उनको पुस्तक दें या तो भक्त पकड़ करके उनको संबंध ज्ञान दें ज्ञान देना है उसके कारण मंदिर बनाए ये एक मुख्य कारण है मंदिर का कि लोग वो आकर्षण होकर के हैं और हम उसको प्रचार करते हैं उनको किसके लिए मंदिर है ये मुख्य कारण है मंदिर का इसलिए जहां बड़े बड़े मंदिर है वहां पर पुस्तक विदरण भी बहुत होता है और लोग भी बहुत जुड़ पाते हैं और दूसरा कारण है जो गौण कारण है लेकिन महत्वपूर्ण तो कारण है वो है कि जो लोग आ गए है भक्ति में और उन लोगों को अभी सेवा की जरूरत है तो उन लोगों की सभी इंद्रियों को अलग अलग कार्यो में लगाने के लिए अर्चन पद्धति है तो मंदिर में जो अर्चन पद्धति चलती है तो मंदिर के माध्यम से वे लोग जुड़ते हैं अलग अलग सेवा में उससे उनका प्रशिक्षण होता है कि कैसे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है तो ये दो कारण मंदिर निर्माण के लिए है। लेकिन इसमें लाभ पूजा प्रतिष्ठा और दूसरी सभी इच्छाएं मिश्रित हो करके गड़बड़ कर सकती है इसलिए ये चेतावनियां यहाँ पे दी जा रही है आगे और पंद्रवा अंग व्यवहार में में भी अलब्धे विनवादन साधने अविकल क्लवतिर भूतवा हरिमेव धिया स्मरे पद्म पुराण में ये कथन है जो लोग कृष्ण भवन में लगे हुए हैं उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कभी विचलित नहीं होना चाहिए यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो भी जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए अपितु अपने अंतकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए त्पर्य यह है कि हर बुद्ध सदैव भौतिकवादी कार्यों के चिंतन में तल्लीन रहता है उसे ऐसे विचारों से मुक्त होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना चाहिए जैसा कि हम पहले ही बता चुके है। हैं कृष्ण भावना का मूल सिद्धांत है कृष्ण का सदैव चिंतन मनुष्य को भौतिक हानि से विचलित न होकर अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करना चाहिए भक्त को शोक या मोह के वश में नहीं होना चाहिए पद्म पुराण में यह कथन है जो मनुष्य शोक या क्रोध से अभिभूत होता है उसके हृदय में कृष्ण प्रकट होने की कोई संभावना नहीं पंद्रह और सोलह वधुनों पर उपज हैं एक साथ हाँ दे दिया में संभव और व्यवहार में स्पष्टवादिता स्ट्रेट फॉर्वर्डने तो हाँ सवलोक शोकादर्तिता यहाँ शोकामर्षदी मनस कथम त मुकुंद सेफुर्तिभा संभावश्लोकवाद्य ये दोनों एक ही प्रकार का इसलिए यथा व्यवहारे अपि अकार्पण्यम और शो का अवश्यवर्तिका तो जो हमारी भौतिक डीलिंग्स है सब अलग अलग कार्य हैं वो तो व्यवहार कहते हैं तो व्यवहार में सीधा कार्य करना चाहिए उसमें बहुत उल्टा सीधा नहीं करना चाहिए और नुकसान हो सकता है या लाभ हो सकता है यदि नुकसान भी होता है थे अलब्धे वे व कुछ प्राप्त नहीं होता है या तो जो कुछ है वो विनाश हो जाता है तो भी अविक्लव मती ही भूतवा अपनी मति को इससे हानि नहीं होने दें मतलब जो मति है हम उससे ऐसे ऐसी अवस्था में भी जब कुछ चला जाता है या तो कुछ प्राप्त नहीं होता है तो विचलित नहीं हो हमारी मति जबकि जबकि अविचलित मति से हम हरी का स्मरण करें हमेशा ये यह यहाँ पे कह रहे हैं तो सामान्य रूप से शोक करने लगते हैं लोग यदि कुछ प्राप्त नहीं होता है या तो प्राप्त वस्तु चली जाती है तो शोक करते हैं कुछ आवश्यक या कुछ वस्तु प्राप्त हो जाती है अच्छी लगने वाली वस्तु मिलती है तो हर्ष में आ जाते हैं उछलते हैं तो हर्ष और शोक ये दोनों से एक भक्त को दूर रहना चाहिए उसकी मति विचलित नहीं होनी चाहिए अच्छा भी मिल सकता है भौतिक रूप से और भौतिक रूप से दुख भी मिल सकता है तो दोनों में अविचलित रहकर के भगवान का स्मरण करना चाहिए ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में भक्तों के जीवन में ऐसी सिचुएशन ऐसी स्थितियां आती ही है तो इसलिए इसको हमेशा याद रखें और कभी भी यदि कुछ प्राप्त नहीं होता है तो बस एक वाक्य सीख जाए उसके लिए एक वाक्य सीख जाए उसके लिए कि भगवान की इच्छा नहीं थी तो नहीं मिला इसमें शोक क्या करना या कुछ विनष्ट हो गया तो भी यही चीज सीख ले कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नाश नहीं हो सकता है अच्छा है भगवान मुझसे ये छीन रहे हैं जिससे मेरी आसक्ति बहुत ही जगत से कम हो जाए यथा नारद मुनि जब वो भक्ति वेदांत चले गए सब तो नारद मुनि भक्ति में लग रहे थे लेकिन उनकी एकमात्र माता थी जिनको ध्यान रखने वाला और कोई नहीं था तो उनका देहांत हो गया देहांत हो गया तो नारद मुनि ने ना सोचा ठीक है तो जो भी भगवान की इच्छा है उस प्रकार से हुआ है अभी मैं पूरी तरह से भक्ति में लग जाऊंगा और इस तरह से जंगल चल दिए और नारद मुनि बन गए इसी प्रकार से सुदामा विप्र सुदामा विप्रक की घर की स्थिति भौतिक स्थिति बहुत ही गरीब थी बहुत दुख में थे उनका परिवार पहनने को कपड़े भी नहीं थे ठीक से तो तब भी सुदामा विप्र को कुछ समस्या नहीं थी उससे और जब द्वारका जाते हैं भगवान से मिलने के लिए तो पत्नी ने भेजा है उनको भगवान से कुछ धन याचना करने के लिए लेकिन सुदामा विप्र उस अवस्था का फायदा उठा करके इस बहाने को बना करके कि चलो मैं भगवान से कुछ मांगने जा रहा हूँ ऐसा बोल करके वास्तव में भगवान का दर्शन करने जाते होंगे मांगना तो भूल ही जाते भगवान समझ जाते हैं तो इसलिए भगवान उनको बहुत बड़ा महल और धन संपत्ति दे देते हैं तो वापस घर लौट करके सुदामा विप्र जब देखते हैं बड़ा महल है बड़ी संपत्ति है ये तो मेरी हो गई तो भी वो उसी प्रकार से सुदामा विप्र है। अभी वो महल में रहकर के सभी संपत्ति से भगवान की सेवा कर रहे हैं वही सुदामा विप्र, कोई अंतर नहीं पड़ा जब वो कुछ महल नहीं था झोपड़ी थी और खाने को भी कुछ नहीं था तब जो सुदामा विप्र की स्थिति थी चेतना की वही स्थिति उनकी महल में रहकर के। तो ये उदाहरण हमको याद करने पे हमको कई बार आता है जीवन में कि हम जो चाहते हैं वो कभी मिलता नहीं और हमारे पास जो है वो भी छिन जाता है ऐसा भी होता है तो उस समय हम शोक करने बैठ जाते हैं तो शोक नहीं करें किंतु भगवान का स्मरण करें यदि कुछ छिन जाता है तो ये स्मरण करना चाहिए कि भगवान मेरी भौतिक आसक्ति तोड़ रहे हैं कुछ भी करके और यदि कुछ चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो वो श्लोक स्मरण करना चाहिए जिसमें भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त तो पागल हो सकता है कि वो मुझसे इंद्र तृप्ति रूपी विषय को मांगता है लेकिन मैं थोड़ी दिन पागल हूं कि उसको ये विष दूंगा तो ये समझ करके समझना चाहिए कि हमने प्रयास किया लेकिन भगवान ये नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये मेरे लिए विश्व मान है तो भगवान इस तरह से मेरी रक्षा कर रहे हैं और यदि कुछ मिल जाता है अक्षे से तो ये समझना चाहिए कि भगवान ने ये भेजा है कि भाई सेवा में लगाओ उसके लिए भेजा है मेरे लिए नहीं भेजा है जैसे तो गुरु महाराज कुछ पुस्तक भेजते हैं मेरी लाइब्रेरी में रख दो तो उसको हम खोल करके पढ़ने नहीं बैठ जाते वो उनकी लाइब्रेरी में रखने के लिए उसी प्रकार से भगवान यदि कुछ धन भेजते हैं तो उनकी सेवा में उपयोग करने के लिए है। वो हमारा नहीं है ऐसा समझ करके उसको उपयोग नहीं करना चाहिए स्वयं के लिए अभी तो उनकी सेवा में उपयोग करना चाहिए उससे हर्षित नहीं होना चाहिए हो अरे तो तो हो इतना अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऐसा नहीं होता है उसको एक रुपया भी नहीं मिलने वाला है वो तो सब बैंक में ही जाने वाला है उस प्रकार से हर्षित उस प्रकार से होना चाहिए भगवान की सेवा भी अच्छे से हो पाई उस प्रकार से हर्ष होना चाहिए लेकिन स्वयं का यदि स्वयं को यदि एक करोड़ रुपए भी मिल जाते तो ठीक है मिल गए भगवान की सेवा में लगा दूंगा नहीं तो ये मुझे पतन करवाएंगे इसलिए मान लो कि अभी हम बैठे हैं और और आपके यहाँ पे कोई आपके बैंक के अकाउंट में पंद्रह करोड़ रुपए जमा करा दे तो क्या करोगे आप ये टेस्ट होगी मेरे अकाउंट में कोई पंद्रह करोड़ रुपए जमा करा रहा है तो अभी मैं क्या करूंगा निश्चित रूप से भगवान की सेवा करूंगा पंद्रह लाख भगवान की सेवा में चौदह करोड़ पचासी लाख मेरे डोनर मोड में आ जाए डोनर मोड में आ जाए डोनेशन वही देता है जो सोचता है कि मेरा कुछ है वही तो दान देता है भक्त को कभी दान नहीं देते क्योंकि भक्त का कुछ होता ही नहीं है दान क्या देंगे जिसका कुछ है वो दान देंगे भक्त तो अकिंचन होते है उनका कुछ भी नहीं होता है तो इसलिए ऐसी स्थिति में मान लो पंद्रह करोड़ आ जाते हैं तो क्या सोचना है अरे भाई ये कुछ भी मेरा नहीं है चलो भगवान की सेवा में लगा देता हूँ नंदग्राम के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या सोचना है हमें बताइए हम जमीन खरीद लेंगे भक्तों के लिए प्रोजेक्ट के लिए वरना हम मिशन के लिए जमीन खरीद लेंगे पंद्रह करोड़ दे दीजिए गोतारण की भूमि खरीद लेंगे उस तरह से अपना नहीं है कुछ भी जो भगवान दे रहे हैं वो भगवान उनकी सेवा में भेज रहे हैं तो इस तरह से हर्षित एक प्रकार से होना चाहिए कि भगवान की सेवा में पैसा लगेगा किंतु डरना चाहिए कि ये पंद्रह करोड़ भगवान ने मुझे दे दिए यदि मैं इसको अभी सेवा में नहीं लगा देता हूं तो आगे जा करके ये मुझे पतन करवाएंगे क्योंकि जमा पूंजी पतन का कारण बनने वाली है मैं अभी शुद्ध भक्त नहीं बना क्योंकि हो सकता है पंद्रह करोड़ हम बैंक अकाउंट में रखते हैं कभी दिमाग घुमा और वो घुमाता है पैसा दिमाग घुमाता है तो हम भक्ति छोड़ उसमें लग जाते हैं तो इसलिए डरना चाहिए उससे। हर्षित होने की जगह उससे डर उत्पन्न होना चाहिए अरे अरे इतने पैसे मिलकर क्या हो जाएगा भाई तो ये सब अलग अलग वस्तु है इसमें फिर आगे कहते हैं अन्य देवा अन्य देवा देवान यथा तथा हरिदेव सदाराध्य सर्व देवेश्वरे इतरे ब्रह्म न अवज्ञे कदाचना तो हरि ही मात्र एक है जो सदा आराध्य है सभी देवों के ईश्वर है बाकी सब जो देवता हैं ब्रह्म रुद्र इत्यादि उनको कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए हरि की आराधना करें इन सब की आराधना नहीं करें लेकिन अवज्ञा न करें देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए भले ही कोई देवताओं का भक्त ना हो किंतु इसका नहीं होता कि वह उनका अनादर करें उदाहरणार्थ एक वैष्णव शिव जी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता किंतु यह उसका परम कर्तव्य है कि वह इन उच्च पद उच्च पदाचीन देवताओं का सभी तरह आदर करे वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्य को एक चीटी तक का आदर करना चाहिए तो फिर शिवजी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए पद्म पुराण में कहा गया है क्योंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी हैं, अतएव वे सदैव पूजनीय हैं, किंतु इसका यह नहीं होता कि देवताओं का सम्मान न किया जाए तो देवताओं का सम्मान करना है उनका अपमान नहीं करना है कई बार भक्त लोग क्या देवताओं का अपमान कर देते हैं उनका सम्मान नहीं करते यदि देवताओं के मंदिर से गुजरते हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए प्रणाम में उनको ज्यादातर देवता तो शिव जी होंगे या तो गणेश जी होंगे या तो देवी होंगे हम्म हनुमान जी होंगे तो ज्यादातर के दुष्लोक आपको ब्रह्म संहिता में मिल जाएंगे गणेश जी है तो यद पाद पल्लव युगम प्रलय साधन शक्ति रहेगा हम्म तो ये है और यदि हनुमान जी से हनुमान जी का भी कोई प्रणाम मंत्र होगा उस प्रकार से कैसे इस प्रकार से उनका भगवान के साथ जो संबंध है उसको स्मरण करके उनको प्रणाम करना चाहिए देवता भी भगवान के भक्त हैं जब हम भक्तों को प्रणाम करते हो तो देवताओं को प्रणाम क्यों नहीं करेंगे तो उनका अनादर नहीं हो और कई बार हम कथा श्रवण कराने में या तो पुराण से भी कथा श्रवण कराने में कई बार हम हंसी मजाक कर देते हैं देवताओं का तो वो नहीं करना चाहिए देवताओं का कभी हंसी मजाक नहीं करना जो हमसे काफी उन्नत लोग हैं हमारे लिए पूजनीय हैं, तो उनका अपमान नहीं होना चाहिए यथा योग्य सम्मान होना चाहिए उनका कई बार हम उनको तुकार से बुला देते हैं या तो कई बार इंद्र के विषय में खासकर कई बार ऐसी कथाएं आती है जो भगवान के सामने उनका बहुत ही नीचा रोल दिखाती है दो दो बार लड़ाई करते हैं भगवान इंद्र इंद्र भगवान से तो हम सोचते हैं इंद्र तो कुछ भी नहीं है नहीं। और वो श्लोक भी सोच लेते हैं प्रबोधानंद सरस्वती का विधि महेंद्र आदि कीट आये विधि महेंद्र ये सब तो कीट के समान है हम लोग ऊपर है नहीं हम लोग ऊपर नहीं है इंद्र स्थिति भगवान के सामने बहुत नीची है लेकिन हमारे सामने बहुत ऊंची है इसलिए उनका हम अपमान नहीं कर सकते उस प्रकार से वही कथाएं सुनते सुनाते हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो इंद्र को तो कुछ पता नहीं चलता है इंद्र तो वैसा करता है इंद्र तो वैसा करता है उसको तो क्या पता चल कैसी प्रार्थनाएं कर ये सब अपराध जनित होता है इस हमारे मन में सम्मान होना चाहिए देवताओं के लिए शिव जी ब्रह्मा जी सबके लिए सम्मान होना चाहिए ब्रह्मा जी भी भगवान के सामने तो बहुत ही हीन है लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते जैसा गोपिया कहती है ब्रह्मा जी को तो आता ही नहीं है कि शरीर किस प्रकार से बनाए ये आंखे बनाई कि इसको तो ये पलके लपकती है तो उसके थड़कती है उसके कारण भगवान का दर्शन नहीं होता है तो वो वो ब्रह्मा जी को गालियां दे सकती है गोबियां हम ऐसा करेंगे तो पतन हो जाएगा ब्रह्मा जी को हम गाली नहीं दे सकते इस प्रकार से कई ऊपर है ब्रह्मा। तो इसलिए देवताओं का सम्मान करना चाहिए उनके सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए फिर किसी भी जीव को पीड़ा ना पहुंचाना भूत अनुद्वेगिता महाभारत है ऋषि तस्य ती महाभारत में ये कहा है जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता जो सबों के साथ स्नेही पितृवत आचरण करता है और जिसका हृदय हृदय निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है कभी कभी कर कर समाज में क्रूरता के, के विरुद्ध आंदोलन किया जाता है किंतु साथ ही साथ सुव्यवस्थित कसाई घरों को सदा चलाया जाता है वैष्णव ऐसा नहीं होता है वैष्णव ना तो कभी पशुवत का समर्थन करता है न किसी जीव को पीड़ा पहुंचा सकता है तो पशुओं को भी पीड़ा नहीं पहुंचाते वैष्णव दो वे ध्यान रखते हैं कि सभी पशु का सही से आदर कर सके उनको पीड़ा नहीं पहुंचाएं। कई बार हम आधुनिक जगत में तो लोग दूसरे लोग को पीड़ा पहुंचाए बिना रह ही नहीं सकते हैं। बहुत पशु पक्षी सबको पीड़ा पहुंचाते जैसे आप फ्लाइट से उड़ के जाते हैं फ्लाइट बहुत जल्दी पहुंचा देती है दो घंटे में कहीं पहुंचा देती है लेकिन फ्लाइट का क्या होता है कि वो हवा में उड़ती है हवा में उड़ती है और इतनी बड़ी है और बहुत हवा अंदर खींचती है उसके पेट्रोल को जलाने के लिए तो उसमें क्या होता है जब तक कोई एक आठ किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर जितनी ऊपर जाती है टेक ऑफ और लैंडिंग में तो बीच में पक्षी होते हैं और यदि पक्षी फंस गया पंखे में तो पूरी फ्लाइट क्रैश हो जाएगी इसलिए ऐसा नहीं हो कि सेतु से उसके डिजाइन की जाती है कि जैसे ही कोई पक्षी आएगा आजू बाजू में भी तो हवा के साथ तो अंदर खींचा जाएगा क्योंकि हवा अंदर खींची जा रही है तो उसके ब्लेड जैसे डिजाइंड होती है कि पक्षी अंदर पहुंचने से पहले ही उसका धुआं बन जाएगा वो इतना पूरा क्रश हो जाएगा लिक्विड हो जाएगा और लिक्विड वेपराइज होकर के गैस बनकर के पीछे से निकल जाएगा कंबर शनों के ऐसे हजारों पक्षी मरते हैं रोज कितनी फ्लाइट जाती है दरिए फ्लाइट में कितने कितने पक्षी मरते होंगे तो दें दें दें वो तो केवल एयरपोर्ट में है लेकिन थोड़े से ऊपर गए वहां पर तो पक्षी पक्षी है ये तो एक बात हुई ये हजार बात ट्रेन चलती है बस चलती है वाहन चलते है उससे सब बहुत सारे जीव मरते हैं और इस प्रकार से रहनी कहनी बनाई गई है कि कोई जीव आसपास आने नहीं पाए जैसे मच्छर तो मच्छर काटते हैं हमको और मच्छर काटते हैं तो हम उनको काटते हैं पहले क्या करते थे तो मच्छरदानी लगा देते लोग लेकिन मच्छरदानी में तो जब सोना है तभी तो अंदर जा सकते हैं दिन में बैठे हैं तो क्या करेंगे मतलब रात को बैठे हैं तो लोग तो रात को बारह बारह एक एक बजे तक बैठते हैं तो मच्छर नहीं काटे इसलिए पहले तो जेट लगा देते थे उससे मोस्टो रिपेलेंट बोलते हैं तो उससे भाग जाते हैं उसकी दुर्गंध से लेकिन जनरली रिपेलेंट का नेचर क्या होता है एक आपने निकाला तो लगभग कुछ महीने तक तो भागेंगे फिर उससे आदी हो जाते हैं फिर नहीं भागते फिर उसके ऊपर जा जाके बैठते हैं कुछ नहीं कर बैठता है इसलिए फिर ये लोग ऐसा रेपेलेंट निकालने लगे कि जो मार देंगे मच्छर को लेकिन वो भी बहुत कारगर नहीं होता है ठीक है मारेंगे तो एक तरह से तो मारते हैं दवाई छाट के मारते हैं ये करके मारते हैं फिर किसी ने वो रैकेट करके काटा है वो ईजाद कर दिया इलेक्ट्रिक रैकेट उसको आप हवा में घुमाएंगे तो उसके अंदर जो जितने मच्छर निकले वो सब ब्लास्ट हो जाएंगे उसका धुआं बन जाएगा और एक मद्... असुर लोगों को मधुर लगने वाली आवाज आती है फट फट फट फट फट फट फट और रोशनी भी होती है तो बच्चों के लिए तो वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए वो खेल का सामान बन गया मच्छरों को मारना इस प्रकार से ये असुरी एंटरटेनमेंट है और दुर्भाग्य से बहुत सारे भक्त लोग अपने घर पे ये रैकेट रखते हैं और बच्चे और बड़े दोनों मिलकर के मच्छरों को ऐसे मारते हैं और उसमें मजा लेते हैं और सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं एक में माला होगी दूसरी हाथ में रेकेट हरे कृष्णा हरे कृष्णा फट फट फट फट फट फट फट तो सोचते हैं नहीं निर्दयी है निर्दयी जशोमती नंदन प्रहू हम जब अमदाबाद शाम में थे तो एक बार हमको बता रहे थे शिलप्रभुपाद के साथ एक प्रसंग हुआ था तो शिल प्रभुपाद मच्छरदानी में थे और जशोमती नंदन प्रभु तो उनकी सेवा कर रहे थे तो एक मच्छर अंदर घुस गया तो जशोमती नंदन प्रभु तो ने ताली बजा के मार दिया प्रभुपात बोले तुमको इसका फल भुगतना पड़ेगा तुमने हिंसा की <laughs> तो वो बता रहे हैं जसोम कैसे बोला प्रभुपात ने हम्म तो अभी वो अलग बात है आप क्या करते हो लेकिन दशोमती नंबू हमको बता रहे थे वहां पे तो निर्दय नहीं होते हैं फ्त लोग जीव हिंसा नहीं करते हैं उसकी व्यवस्था करते हैं कि चलो तो को यदि समस्या हो रही है तो समस्या भी नहीं और लेकिन वो जीव की हिंसा है। ऐसा तो बहुत सारे अवसर है जिसमें जीव हिंसा करते हैं सिटी में रहने वाले लोग सामान्य रूप से चीटी मकोड़े ये सब नहीं आए उसका पूरा प्रबंध करके रखे होते हैं वो वहां पे आ ही नहीं सकते चौक लगाएंगे चौक लगाने से वो चीटियां मर जाती है कहीं तो ढेर हो जाता है मरा हुआ हमको अपनी चीज बचानी तो चौक लगा दिया चीटियां मरती है और मरती है तो मरती है लेकिन वो दुख तो इस बात का है कि भक्त लोग चौक की लाइन करते हैं पहली बार मान लो उपयोग कर रहे हैं पता नहीं है सुबह देखते हैं कि इतनी सारी चीटियां मर गई क्योंकि सफाई करने जाते हो देखते हैं तो झाड़ू लगा के फेंक देते हैं बाहर उनकी बुद्धि में इतना भी नहीं जाता है इतना विचार भी नहीं आता अरे अरे मेरे चौक लगाया इतनी सारी चीटियां मर गई वो विचार भी नहीं आता मतलब वो ऐसी हिंसा करने के लिए आदि हो चुके जीव हिंसा के लिए इतना विचार तो कम से कम आना चाहिए ना कि ये चोक लगाए इसका कुछ विकल्प है इतनी चीटियां मर गई कल तो कुछ करना चाहिए ऐसा विचार भी आया तो भी ठीक है चलो तो समझे कि थोड़ी हृदय में दया है लेकिन ऐसा विचार भी नहीं आता और धीरे धीरे क्या सोचते हैं ये सब जो जीव जंतु है वो भगवान ने हमको तो दुख देने के लिए ही बनाए हैं इसलिए इनको तो मर ये तो मरने के लिए बने इनको तो मार ही देना चाहिए इसलिए नहीं आएंगे तो हम सब के राजा हैं और हम यहाँ पे होने चाहिए घर मेरा है और बाकी सब इधर से निकल जाओ नहीं तो मार दूंगा ये विचार हृदय में दृढ़ होता है ये है जीव हिंसा और हम अक्सर देते हैं, देखते हैं कि बच्चे भी फिर इसी प्रकार से करते हैं इवन फार्म पे भी आते हैं भक्त लोग तो उनके बच्चे हैं तो फार्म पे तो चीटियां देखने को मिलती है मकोड़े देखने को मिलते हैं तो कई बार हम पाते हैं कि बच्चे बैठ करके मकोड़े को मार रहे हैं, जानबूझ के। वो कुछ कर नहीं रहा है तो भी ऐसा करके मारेंगे चप्पल लेके मारेंगे यहाँ एक बार क्या हुआ पहले हमारे यहाँ पे गेस्ट को थे बहुत मकोड़े निकलते शुरुआत में अभी हमें कंस्ट्रक्टिव किए थे ना उससे पहले तो मकोड़ा का ही घर था हो अभी हमने बना दिया तो आएंगे तो सही ना बेचारे खासकर चार नंबर रूम में बहुत मकोड़े आते थे तो कोई भक्त हिट लेकर के आए थे वो स्प्रे करेंगे तो नहीं आएंगे लेकिन उसमें कई मर भी जाते हैं हमारे तो गुरुकुल के दो बच्चे थे उन्होंने देखा ये तो बढ़िया अच्छा है तो मकोड़े के ऊपर करो तो तड़पता है मर जाता है तो क्या करते थे लेकर के जाते थे उसको और जहां पे मकोड़े इकट्ठा हुए बाहर बाहर अंदर की बात नहीं है घर के अंदर की बाहर ले जा करके स्पेशल कुछ मान लो नहीं इकट्ठा है तो कुछ डालेंगे इकट्ठा करने के लिए नहीं तो इकट्ठा हुए वहां पे जाएंगे और ये स्प्रे करके मरता हुआ देखेंगे जब पता चला तो बहुत डांट पड़ी थी बहुत डांट क्या कर रहे हो असुल क्या हो तो भक्तों को भी देखना चाहिए बच्चे भी इस प्रकार से सीखे नहीं क्योंकि कलयुग के जीव आए हैं तो सब में यह दूसरों को दुख दे करके स्वयं सुखी होने की जो भावना है वो कलियुग के जीवों में ये पापी भावना रहती है उसको नियंत्रण में करना आवश्यक रहेगा इसलिए जीव हिंसा तो आप हर एक जगह पे देख सकते हमें वो वृत्ति नहीं आ जाए जीव हिंसा की तो उसके विरुद्ध जाना चाहिए हमको अहिंसा करनी चाहिए ठीक है यहाँ पे समाप्त करेंगे आज का आजकल शील प्रभुपाद की जाए शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जाय श्री भक्ति रता की जाये गौड़ प्रेमानंद